संवेद्नाँ संवेद्नाँ के पांक, पांक, ब्लौक ब्लौक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है जय शंकर प्रसाद की कविता भारत महिमा हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार उषा ने हस्त अभिनंदन किया और पहनाया पहनायागे हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलोक व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल संस्कृति हो उठी अशोक विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में सब प्रीत सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तब मधुर साम संगीत बचाकर बीज रूप से सृष्टि नाव पर झेल प्रलय का शीत अरुण केतन लेकर निजहा वरुण पथ पर हम बढ़े अभी सुना है वह दधीची का त्याग हमारी जातिता विकास पुरंदर ने पवी से है लिखा अस्थि युग का मेरा, मेरा इतिहास सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक, एक निर्वासित का उत्साह दे रही अभी, अभी दिखाई भगन मग्न रत्ना, रत्ना कर में वह राह धर्म का ले लेकर जो नाम हुआ करती बली कर दी बंद हमी ने दिया शांति संदेश सुखी होते देकर आनंद विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम यवन को दिया दया का दान चीन को मिली धर्म की दृष्टि मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न शील की सिंहल को भी सृष्टि किसी का हमने छीना नहीं प्रकृति का रहा पालना यही हमारी जन्मभूमि थी यही कहीं से हम आए थे नहीं जातियों का उत्थान पतन आंधियां झड़ी प्रचंड समीर खड़े देखा झेला हंसते प्रलय में पले हुए हम वीर चरित थे पूत भूजा में शक्ति नम्रता रही सदा संपन्न हृदय के गौरव में था गर्व किसी को देख न सके विपन्न हमारे संचय मेधा दान अतिथि थे सदा हमारे देव वचन में सत्य हृदय में तेज प्रतिज्ञा में रहती थी तेव, वही है रक्त वही है देश वही साहस है वैसा ज्ञान वही है शांति वही है शक्ति वही, वही, वही, वही हम दिव्य आर्य संतान जिए तो सदा इसी के लिए यही अभिमान रहे यहाँ हर्ष निशावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारत वर्ष अभी आप सुन रहे थे जय प्रसाद की कविता भारत महिमा वाचक स्वर भारती परिमल